रघुनाथकीर्तन त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमुति नमत राक्षक नमा पीते च मधुरम मधुरम स्व कर्मीते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत् परम पीभल कूजयन वेणु श्यामलोय कु वेद वेदेद्यं पर ब्रह्म भासत हृदय मम ऊज राम रामेति मधुरम मधुराक्षर आरुह्य कविता शाख वंदे वालिकोकिलमको फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भो रसिका भू वि भावुक श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में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 राधा राधरम हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे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 राधमण हरे गोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहरी लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नाराण नाराण गिश्र चूता धारायाम्य हमोजस पुष्णा चौषद सर्वास् सोमो भूत रहात्मक अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणि देहमाश्रितापान सामुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्व चाहृद्निष्टो मत्स्मृतिमोहनच वेदरहमे वेद्यो वेदात वेद चाहम संपस्थित, यति वृंद, समीय वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं कल गामा गाषित भूतान इस श्लोक की व्याख्या समय की सीमा में की गई ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति सृष्टि है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही इसके अभिव्यंजक भी हैं अतः यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है यद्यपि यह स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है तथापि क्रियासार वस्तुसार भावसार रूप विभूति को भगवद रूप समझकर उपासना योग्य है श्री अर्जुन ने भगवान के सम्मुख अपना भाव रखा दसवें अध्याय में केसु चावे सुचिंत भगवन मया आपका जो निर्गुण निराकार निर्धारम स्वरूप है मन और वाणी की सहसा उसमें गति हो असंभव है अतः आपके दिव्य अभिव्यक्तियों का आलंबन लेकर मन को परिष्कृत किया जा सकता है शुद्ध और समाहित किया जा सकता है कालांतर में आप जो सद्घन चिदघन आनंद घन भगवत तत्व हैं उसमें मन को रमा पाना संभव है तब भगवान ने क्रियासार वस्तुसार भावसार के रूप में अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन किया साथ ही साथ दिव्य रूप में भगवान को व्यक्त करने वाली जो विश्व सत्वात्मिका योग माया है उसका भी सांकेतिक ढंग से निरूपण किया व भी वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान की दिव्य शक्ति होने के कारण उपास है प्रकृति प्रकृतिमाश्रिता कहकर इस तथ्य को भगवान ने स्वयं व्यक्त किया है जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं दैवी प्रकृति या ब्राह्मी प्रकृति का आश्रय लिए बिना ब्रह्मतत्व तक मन की गति हो कठिन है यह एक तथ्य समझने की आवश्यकता है कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति संभव है सहसा जो परम सत्य परमात्मा तत्व है उसमें मन को रमा पाना कठिन है अतः परोवरीय क्रम से वेदांत शास्त्रों में भगवत तत्व का प्रतिपादन किया गया है यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप पर परमात्मा विशुद्ध सत्वात्मिका माया के योग से अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं और अंतर्यामी सर्वेश्वर ही हिरण्य के रूप में व्यक्त होते हैं हिरण्य गर्भ ही वैश्वानर रूप विराट के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और विराट की अभिव्यक्ति पृथ्वी जल तेज वायु आदि के अधिदेव हैं चेतन की दृष्टि से क्रमशः इन तत्वों का ज्ञान अपेक्षित है भाष्य और आनंद टीका के अनुसार फिर से सुनने की आवश्यकता है सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप वेदांत वेद्य भगवत तत्व का ध्यान सामान्य रीति से परिज्ञान आवश्यक है क्योंकि वे ही अधिष्ठान हैं परम तत्व हैं वास्तव वस्तु और वेद्य है उन्हीं की विशुद्ध सत्वात्मिका माया के योग से अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में स्फूर्ति या अभिव्यक्ति मान्य है और अंतर्यामी सर्वेश्वर ही सूक्ष्म प्रपंच के नियामक होकर हिरण्य के रूप में ख्यापित किया गया हैं और वे ही स्थूलभ प्रपंच के योग से उसके नियामक वैश्वानर या विराट के रूप में ख्यापित किया गया तो विराट का जो कुछ महात्म्य है वह अभी भगवत तत्व का महात्म ही समझने योग्य है हिरण्य का जो कुछ प्रभुत्व है वह अभी भगवत तत्व का प्रभुत्व ही समझने योग्य है अंतर्यामी का जो कुछ प्रभुत्व है वो भी भगवत तत्व का ही समझने योग्य है और साक्षात भगवान तो सबके परम आश्रय वर्णी है विराट के बाद भी आनंदगिरि जी ने संकेत किया कि आदिदेव का जो कुछ महात्म्य है उसके पीछे भी सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अनुगति ही सिद्ध है तो पृथ्वी के अधिदैव जल के अधिद तेज के अधिदेव वायु के अधिदैव आकाश के अधिदैव इसी प्रकार हमारे आपके जीवन में एक एक कर्मेन्द्रिय के अधिदैव ज्ञानेन्द्रियों में एक एक, कर्मेंद्री के, अधिदैव. में एक, एक के अधिदैव फिर पंचक प्राणों में एक एक प्राण के अधिदैव अंतकरण चतुष्ट या अंतकरण पंचक के दृष्टि से मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातत्व या स्फुर या स्वयं अंतकरण के अधिदैव इस प्रकार अधिदैव का परिज्ञान भी आवश्यक भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में अधिदैव से चेतन की गणना प्रारंभ की है विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई ब्रह्म सूत्र में एक अधिकारण है उस पर जो शंकर भाष्य है उसका मंथन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस वाक्य की रचना की है विषय भाष्य ही होते हैं किसी के भाषक नहीं होते शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका नाम विषय है ये भाष्य कोटि के पदार्थ हैं किसी के भाषक होने की इनमें क्षमता नहीं है विषय उद्दीप्त होते हैं भाषित होते हैं ग्रहण किए जाते हैं जिनसे उनका नाम करण या अध्यात्म है अधिभूत को विषय कहते हैं अध्यात्म को करण कहते हैं विषय का ग्रहण कारण के द्वारा होता है लेकिन करण उद्भाषित होते हैं अधिदैव से जैसे नेत्र के प्रकाशक सूर्य सिद्ध होते हैं वाक के प्रकाशक अग्नि सिद्ध होते हैं या कहा इसी प्रकार मन के उद्भाषक या प्रकाशक चंद्रमा सिद्ध होते हैं विषय कारण के वेद से देवताओं में वेद की प्रसक्ति होती है लेकिन कारण के वेद से जीव में वेद की प्रसक्ति नहीं होती इसीलिए एक मार्मिक तथ्य है कि देवताओं से ऊपर जीव का स्थान है परम देव तो परमात्मा है लेकिन जिनको हम देवता के रूप में जानते हैं इंद्रादि इनसे प्रत्यक और इनके भी प्रकाशक के रूप में जीव का वर्णन है जब जीव मनुष्य शरीर से तादात्म तादात्मपन्न होता है तब उसकी मनुष्य संज्ञा होती है तब देवता उपास्य हो जाते हैं मनुष्य उपासक हो जाता है लेकिन जहां जीव का स्थान दर्शन की दृष्टि से है वहीं अगर जीव विद्यमान रहे अपने संबंध में किसी अन्य प्रकार की मान्यता को महत्व ना दे तो देवगण की अपेक्षा जीवों का उत्कर्ष अधिक है इसमें एक कारण मैंने बताया कि कारण के भेद से देवताओं में भेद की प्रसक्ति है लेकिन जीव में भेद की प्रसक्ति नहीं है समग्र कारण के नियामक के रूप में प्रयोगता के रूप में हम जीव को जानते हैं सुसुप्ति में कारण ग्राम सो जाता है हमेशा प्रसुप्त मन बुद्धि चित्त अहंकार की गति भी सुसुप्ति में नहीं है ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों की गति तो स्वप्न में ही नहीं है जहाँ मंडुक उपनिषद में स्वप्नावस्था में जीव को एको एकोनिशत मुख कहा गया वहां पर प्रातिभाषिक रूप से कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का वर्णन है क्योंकि स्वप्न को समझना बहुत कठिन है स्वप्नावस्था में कर्मेन्द्रियों का व्यवहार परिलक्षित होता है ज्ञान इन्द्रियों का व्यवहार पर लक्षित होता है अतएव सामान्य रीति से मान्यता बनती है कि स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रिया असुप्त रहती हैं, जागरूक रहती हैं, ज्ञान इंद्रिया असुप्त रहती हैं जागरूक रहती हैं। लेकिन महाभारत इत्यादि के माध्यम से यह तथ्य शुद्ध होता है कि जागर और स्वप्न में विभाजक रेखा तभी बन सकती है जब कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया भी सुप्त हो जाएं, के जाएवी अध्याय पर जो भगवत पाद शिव अवतार शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है उसका विधिवत अनुशीलन करने पर स्वप्न के संबंध में यह दृष्टि बनती है कि आत्म से अधिष्ठित अर्ध निर्दृत मन कर्मेंद्रियों और ज्ञान इन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्न की प्राप्ति होती है हमने तो एक ही वाक्य कह दिया और लंबा वाक्य बना है धीरे धीरे बोलने से भाव समझ में आ सकता है जब कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया सुप्त हो जाती है तब आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निर्द्रित मन वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्वयं स्फुरित होता है उस दशा का नाम स्वप्न कहा जाता है तो स्वप्नावस्था में कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया सुप्त हो जाती हैं। प्रातिभाषिक रीति से संस्कार के बल पर उनकी प्रतीति होती है परंतु कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के सोए बिना सुप्त में बिना स्वप्न की सिद्धि नहीं हो सकती सुसुप्ती अवस्था में मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सो जाते हैं क्योंकि इच्छा द्वेशी भाष्य है इनका अधिकरण अंतकरण है तो अंतकरण के सो जाने पर ही इच्छा देशादि की स्फूर्ति नहीं होती श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में हमेशा प्रसुप्त या वचन आया है और छांदोग सूति के आठवें अध्याय में भी इस तथ्य का प्रकाश किया गया है कि अंतकरण भी जब सो जाता है तब सुसुप्ति की स्थिति बनती है सुसुप्ति काले शक्लें विलीनय या तो उपनिषद है ही तो हमने एक संकेत किया कारण के सुप्त हो जाने पर देवताओं की अर्थक क्रियाकारिता भी चरितार्थ नहीं होती अर्थात सुसुप्ति में देवता इंद्रिय के अनुग्राह के रूप में अवशिष्ट नहीं रहते लेकिन जीव अवशिष्ट रहता है इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत उत्तम ढंग से प्रतिपादित किया विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता मैंने पहले ही संकेत कर दिया ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण है उस पर जो शंकर भाष्य है उसका विधिवत अनुशीलन किए बिना अधिदैव से उत्कृष्ट जीव कैसे है इस तथ्य का ख्यापन बहुत कठिन है रामायण के तो बस की बात नहीं क्योंकि उपजीव से आजकल परहेज है क्या विद्या का रास क्यों होता है नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत कहा गया ना तो रामचरितमानस के जो उपजीव्य ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन नहीं करेंगे तो रामचरितमानस को लगाएंगे कैसे कठिन यह हो गया कि आजकल कोई मेरे प्रवचन को सुनकर कहे कि पर्याप्त है वो तुम्हारा जाएगा मैंने जहा जहां से सामग्री ली है उन उपजीव्य पर तो ध्यान देना चाहिए न नहीं तो पंथ बन जाता है जब कोई व्यक्ति कहता है जब मैं कह रहा हूँ वो पर्याप्त है समझ लो वो पंथ को उद्भाषित कर रहा है भगवान श्री कृष्ण जब डे की चोट से कह सकते हैं ऋषभिर बहुधा गीतम छंदोभी पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चै हेतु मदभी भिर मैंने जिस तत्व का प्रतिपादन किया उन, उसका प्रतिपादन पहले अमुक अमुक जगह हो चुका है ऋषियों ने उसका ज्ञान वर्णन किया है ब्रह्मसूत्र पद ऐश्चै इस पंक्ति का अर्थ करने में अच्छे अच्छे दिग्गज भ्रमित हो जाते हैं वो जो वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र है यही अर्थ कर बैठते भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इसलिए वहाँ पर स्पष्ट किया अच्छे अच्छे महापुरुषों का मैंने निबंध पढ़ा यहाँ पच पिछड़ गए ब्रह्मसूत्र पद ऐश्चै का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही कर देते हैं ब्रह्म सूत्र के आठवें और पंद्रहवें अध्याय के आधार पर ब्रह्म सूत्र में गीता के आठवें और पंद्रहवें अध्याय के आधार पर सूत्रों की रचना की गई तो गीता पहले से विद्यमान है उसके आधार पर ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है ब्रह्म सूत्रों में कुछ अधिकरण ऐसे हैं जो भगवत गीता हैं के आठवें और पंद्रह पंद्रहवें अध्याय की जटिल घाटी को दूर करने की भावना से रचे गए इसलिए भगवान शंकराचार्य ने ऐसी भूल नहीं की ब्रह्मसूत्र सूत्र का अर्थ ब्रह्म नहीं किया तो ब्रह्म के सूचक जो वेदांत वचन है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा इत्यादि जो ब्रह्म के सूचक वेदांत वचन है उनके लिए यहाँ ब्रह्मसूत्र शब्द का प्रयोग हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कह दिया कि मैंने जो कुछ कहा है ऋषियों ने पहले ही उसका ज्ञान किया है तो हमने एक संकेत किया कि सुसुप्ती अवस्था में करुण सुप्त होते हैं ऐसी स्थिति में करुण के चेतक जो देवता हैं, वो भी सुप्त होते हैं उनकी अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं होती परंतु जीव उस समय विद्यमान रहता है अतः तुलसीदास जी ने कहा विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता विषयों का प्रकाश करुणग्राम से होता है कर्णक ग्राम का प्रकाश तत्त अधिदैव से होता है तत्त अधिदैव का भी प्रकाश जीव से होता है उत्तरोत्तर चेतना की प्रगल्भता है लेकिन जीव भी प्रक्रिया के अनुसार जिससे उद्भाषित होता है प्रतिबिंब कोटिका माने तो अवच्छेदवाद की दृष्टि से जीव को परिभाषित करें तो एक उपनिषद में त्रिपादी विभूति महानारायणों अपने सद का करें तो उसमें जीव को लेकर जितनी मान्यताएं हैं परिभाषाएं हैं सब एक ही जगह सुलभ हैं आभाषवाद की दृष्टि से प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से अवच्छेदवाद की दृष्टि से हर दृष्टि से वहां पर जीव को परिभाषित किया गया है इस प्रकार भी जीव निरूपित है इस प्रकार भी जीव निरूपित है एक ही जगह जीव को समग्र रूप से परिभाषित किया ने तो हमने क्या संकेत किया कि में जीव शेष रहता है उसकी प्राग्य होती है है उसकी होती होती उस समय घनीभूत इसका मतलब मन-बुद्धि भी होते हैं जीव को चेतो मुख कहा गया है वहां पर एको एकोनविशत मुख नहीं कहा गया उन्नीस मुख मुख का अर्थ होता है अभिव्यंजक संस्थान अभिव्यंजक संस्थान का नाम मुख है पांच कर्मेंद्रिया पाँच पंच प्राण अंतकरण चतुष्टय के योग से उन्नीस मुखों की सिद्धि होती है रावण के बाहर से दस मुख थे अंदर से उसके भी उन्नीस मुख थे हमारे भी उन्नीस मुख, है। पंच मुख हैं पाँच पांच पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये उन्नीस मुख हैं विषयोपलब्धि के संस्थान सुसुप्ति अवस्था में 19 मुख का वर्णन नहीं है वहाँ पर कहा गया चेतोमुख बहुत कठिन शब्द है एको मुख न होकर जीव हो जाता है सुसुप्ति में चेतोमुख चेतोमुख का मतलब कि 19 मुख जब बीजावस्था को प्राप्त होते हैं और आत्मचैतन्य से अधिष्ठित उसके आभास से ब्रह्मचैतन्य के आभास से युक्त होते हैं आत्मचैतन्य अधिष्ठित जो मन होता है वो तो स्वप्न में होता है लेकिन सुसुप्ति में जब अंतकरण भी सो जाता है तब उसकी जो वीजा बीजावस्था शेष रहती है उसी का नाम घनी भूता प्रज्ञा है असल में मांडुक उपनिषद को समझने के लिए प्रज्ञा समझने की आवश्यकता है प्रज्ञा में ही 19 मुखों का अंतर्भाव हो जाता है अगर बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त प्रज्ञा है तब हम जीव को कहते हैं कौन सा प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ प्रज्ञा है ना मूल में करण के स्थान पर अभिव्यंजक संस्थान के स्थान पर या उपाधि के स्थान पर यहां प्रज्ञा है जब प्रज्ञा केवल अंतस्फुरन से युक्त होती है उसमें तादात्मापन्न जीव को कहते हैं ज्ञ जब वही प्रज्ञा घनीभूत हो जाती है तब जीव का नाम हो जाता है घन प्रज्ञ तो उन्नीस जब घनीभूत प्रज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं तब जीव का नाम चेतोमुख होता है और घन होता है तो जीव उस समय शेष रहता है लेकिन जीव भी स्वतः प्रकाश अगर हो तो भागव त्यागलक्षण के द्वारा उसकी ब्रह्मरूपता को सिद्ध करने की आवश्यकता ना हो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई इसका मतलब विषय की अपेक्षा करण विषय तो बिल्कुल भाष्य ही है कारण को भी भगवान शंकराचार्य ने चेतन कोटि में परिगणित नहीं किया यद्यपि उनके द्वारा विषय वासित होते हैं भगवत पार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में चेतन की गणना अधिदैव से प्रारंभ किया अधिदैव की अपेक्षा उन्नत चेतन का नाम जीव है और जीव की अपेक्षा भगवत तत्व निरपेक्ष स्वप्रकाश है चिन्ह मात्र है यह संकेत किया गया तो विषय क्या चल रहा था विषय यह चल रहा था कि जो कुछ अधिष्ठान स्वरूप सच्चिदानंद का महात्म्य है वह तो उनका महात्म्य है ही मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचरा चरम हेतुना ने जगत भी लेकिन गामा विषय च भूतानी इस श्लोक को ठीक से हृदयंगम करने के लिए क्रम बनाना पड़ता है वह जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व या परमात्मा तत्व है वही विशुद्ध सत्वात्मिका माया के योग से सर्वांतर्यामी होता है ईश्वर सरभूतान हृदय सेठ कहकर भगवान ने उसका प्रतिपादन किया है वही सूक्ष्मोपाधिक हो जाने पर अंतर्यामी का नाम ही हृण गर्भ हो जाता है और स्थलोपाधिक जब हो जाता है तब उसी हिरण्य गर्भ का नाम हो जाता है वैश्वानर या विराट अब विराट के ही एक अवयव के रूप में विराट के ही की विभूति के रूप में अधिदेव का वर्णन एक एक कारण के अधिदैव पृथ्वी के अधिदैव जल के अधिदैव तेज के अधिदेव वायु के अधिदैव आकाश के अधिदैव यहाँ आनंद गिरी जी ने भगवान शंकराचार्य के भाव को करके कहा गामा विश्व चूता नहीं यद्यपि यह पृथ्वी के अधिदैव का वर्णन इधर ध्यान केंद्रित करना चाहिए यद्यपि यह पृथ्वी के अधिदैव का वर्णन साक्षात भगवत तत्व का वर्णन नहीं है लेकिन भगवान ने अपना ही वर्णन बताया तो मान के चलना चाहिए कि पृथ्वी के आज जो अधिदैव है जो पृथ्वी में पृथ्वी को धारण करता है किसके द्वारा ओजसा सा ओज का अर्थ किया भगवान शंकराचार्य ने बल इसका मतलब जो पर ब्रह्म परमात्म तत्व काम राग विवर्जित बल के द्वारा शंकराचार्य ने यहाँ विशेषण लगाया बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम तो भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर कहा भगवान ओज के द्वारा पृथ्वी का धारण करते हैं ओज का अर्थ क्या है बल कौन सा बल काम राग विवर्जित बल इसके द्वारा भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं इतना अर्थ हुआ तो आनंद जी ने कहा या तो पृथ्वी के अधिदेव का महात्म है फिर उन्होंने भगवान शंकराचार्य और भगवान श्री कृष्ण के भाव को व्यक्त किया पृथ्वी के अधिदेव का जो महात्म है वह भी भगवान का ही महात्म है क्योंकि परोवरीय क्रम से अधिदेव में जो दिव्यता प्राप्त है वो भगवान की विद्यमानता के कारण ही प्राप्त है इसीलिए हमने एक क्रम बना दिया ऊपर से नीचे की ओर आरोह नहीं अवरोह क्रम सबसे पहले सचिदानंद स्वरूप परमात्मा उसके बाद विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया के योग से जो उनकी सर्वांतर के रूप में अभिव्यक्ति होती है वो उसके बाद वे जब हिरण्य के रूप में व्यक्त होते हैं उसके बाद वे वैश्वानर या विराट के रूप में व्यक्त होते हैं उसके बाद वे पृथ्वी आदि के अधिदेव के रूप में व्यक्त होते है अब क्या सार निकला पृथ्वी आदि के अधिदेव का महात्मा भी भगवान पर ही जाता है विधि विधिता हरिता शिव शिविता जो दई गोस्मी जी ने बताया तो इसका अर्थ क्या है पृथ्वी के माध्यम से जो हमारा जीवन चलता है पृथ्वी ना हो तो अन्न की प्राप्ति कहाँ से हो अन्न ना हो तो दे प्राणांतकरण का पोषण कहाँ से हो अब यहाँ दृष्टि क्या है पृथ्वी का जो कुछ महात्म है वो किस पर जाना अन्न का जो कुछ महात्म्य है चौषधी सर्वा, जितने खाद्यान्न है चतुर्विध पंचविध, उनका जो कुछ महात्म्य है उसको कहाँ पर निक्षिप्त करना चाहिए पृथ्वी पर अब पृथ्वी का जो कुछ महात्म हमारे जीवन में परिलक्षित है उसको कहाँ समर्पित करना चाहिए पृथ्वी के अधिदेव पर उस आदिदेव का जो कुछ महात्म हमारे जीवन में परिलक्षित है उसको वैश्वानर पर आरूढ़ करना चाहिए वो वैश्वानर का महात्म है यू समझना चाहिए अब वैश्वानर का जो कुछ भी हमारे जीवन में महात्म चरितार्थ है उसको फिर कहाँ पर महात्म को प्रतिष्ठित करना चाहिए हिरण्य पर हिरण्य का जो कुछ महात्म्य हमारे आपके जीवन में सृष्टि के संचालन में परिलक्षित है उस महात्म को सर्वांतर्यामी अंतर्यामी ब्राह्मण का वर्णन बृहदारण्य उपनिषद में विस्तार पूर्वक किया गया उस पर निक्षिप्त करना चाहिए फिर अंतर्यामी परमात्मा का जो महात्म है उसको परब्रह्म परमात्मा पर प्रतिष्ठित करना चाहिए तो का महात्म कहाँ जाके प्रतिष्ठित हो गया सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा पर यह जो भागवत का श्लोक है प्रथम स्कंद अध्याय दो ग्यारह श्लोक तत्त्व तत्व विदस्तत्व यदिवयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान थी शब्द थे गौड़ी संप्रदाय के महान ने अपने ढंग से इसका अर्थ किया उन्होंने निर्गुण निराकार को ब्रह्म ख्यापित किया उसके बाद परमात्मा शब्द का प्रयोग है अंतर्यामी का नाम परमात्मा हुआ भगवान कौन हो गए श्री कृष्णा जी सगुण साकार सर्वेश्वर हो गए इसका मतलब विशेषता की पराकाष्ठा जब जुड़ गई अंतर्यामी में तो उन्ही का नाम भगवान हो गया वो यू मानते हैं। वो मांगते हम लोग क्या कहेंगे सोचने का ढंग है बोलने का ढंग है हम लोग कहेंगे कि भगवान से प्रत्यक कहें परमात्मा उनकी दृष्टि भगवान से प्रत्यक है परमात्मा परमात्मा से प्रत्येक है ब्रह्म वो कहेंगे कि ब्रह्म से पराक है ये नहीं कहेंगे ब्रह्म से प्रत्यक है परमात्मा परमात्मा से प्रत्यक है भगवान उनकी दृष्टियों चलती है फिर हम लोगों की दृष्टि चलती है कि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य जब यदि मद्वयम कह दिया तो ब्रह्म परमात्मा भगवान में शब्द परक वेद हो गया अर्थ परक वेद नहीं हुआ क्योंकि लक्षण सम से वस्तु सम लेकिन गौरी संप्रदाय के अध्ययन का क्रम यहाँ पर हम बैठाते हैं और आनंद गिरिजी ने बैठाया कि जो कुछ सच्चिदानंद तत्व है उसका जो महात्म है वो तो उसका है ही लेकिन अंतर्यामी परमात्मा का जो कुछ महात्मा है वो भी उसी के कारण है अगर सच्चिदानंद तत्व ही न हो तो अंतर्यामी तो की सिद्धि कैसे हो अंतर्यामी ईश्वर सिद्धि ही न हो इसी प्रकार जो कुछ अंतर्यामी सर्वेश्वर का महात्म चरितार्थ होता है वह सब किसका हो जाएगा बाद में हिरण्यगर्भ गर्भ का जो कुछ हिरण्य का महात्मा वो आ जाएगा विराट में कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं नीचे से चले उस विराट का भी जो हमको प्रभाव दिखाई पड़ता है साक्षात नहीं अधिदैव के माध्यम से अब अधिदेव के द्वारा जो समि पृथ्वी का संचालन जल का संचालन तेज का संचालन वायु का संचालन आकाश का संचालन होता है अब पृथ्वी के माध्यम से जो हमको अन्य इत्यादि की प्राप्ति होती है जल के माध्यम से जीवनी शक्ति की प्राप्ति होती है तेज के माध्यम से प्रकाश प्राप्त होता है और अंत में अन्न की प्राप्ति भी जल के बिना तेज के बिना संभव नहीं है त्रिवृत्त करण की प्रक्रिया के अनुसार पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार तो यहाँ दृष्टि या दिए गए सबके मूल में भगवान विद्यमान है इसलिए हम लोगों का ध्यान रहता है अगर किसी ने दो रुपया दिया या दो रोटी दी उसमें उस व्यक्ति को निमित्त समझते हैं दाता भगवान को समझते दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया पहले गाते थे पूज्य उर्याबाजी महाराज को ये भजन बहुत पसंद था सिनेमा का है लेकिन बहुत बढ़िया लोग गाते थे पहले पुराने लोग यहीं पर श्री बाबाजी महाराज का आश्रम में दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया तो यहाँ भी यही दृष्टि दी गई पृथ्वी के माध्यम से हमको अन्न की प्राप्ति होती है अन्न के माध्यम से हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है हमें जो जीवनी शक्ति प्राप्त है उसका श्रेय जाता है अन्न पर यू चिंतन करना चाहिए जैसे लिफ्ट के माध्यम से हम नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर एक सरणी तैयार की गई कि ब्रह्म तक पहुँचें तो कैसे पहुँचें सहसा तक मन वाणी से अतीत ब्रह्म तत्व तक, तक हमारे मन की गति नहीं हो सकती इसीलिए यहाँ पर कहा गामा विषय च भूतानी धारा में हम ओजसा पुष्पणाम चौषधि सर्वा सोम भूतवा रसात्मक यहाँ औषधियों के माध्यम से अन्न के माध्यम से जो हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है तो जीवनी शक्ति का श्रेय जाता है अन्न पर अन्न का महात्म किस पर प्रतिष्ठित होता है पृथ्वी पर पृथ्वी न हो तो चारों प्रकार के भक्ष की प्राप्ति न हो पृथ्वी का फिर महात्मा कहा चला जाता है प्रतिष्ठित होता है उसके नियामक अधिदेव पर उस अधिदेव का महात्मा चला जाता है फिर विराव या वैश्वानर पर उस वैश्वानर के महात्म को कर्षित करना चाहिए फिर हिरण्य पर हिरण्य के महात्म का आधान करना चाहिए अंतर्यामी पर उस अंतर्यामी में भी जो दिव्यता है सत्ता चित्ता प्रियता है वो जिसकी अनुगति के कारण स्थिति के कारण है वह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है इस प्रकार से केसु केशु, केशु च भावेशु चिंतियों से भगवन माया एक सरणी बना लेनी चाहिए प्रक्रिया है। जैसे नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं सीढ़ी का आलम्बन लेकर लिफ्ट का आलम्बन लेकर नसेनी का आलम्बन लेकर इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से जो जीवनी शक्ति प्राप्त है वो अन्न पृथ्वी से प्राप्त है पृथ्वी में जो हमको लाभ देने की जीवनी शक्ति या अन्न देने की क्षमता मिलती है वो पृथ्वी से वो अधिदैव पर प्राप्त है उसका विराट पर विराट का जो कुछ महत्व है वो हिरण्य से है हिरण्य का जो महत्व है वो अंतर्यामी से है अंतर्यामी का जो कुछ महत्व है वो सच्चिदानंद स्वरूप पर परमात्मा से एक प्रक्रिया बन गई अब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि काम राग विवर्जित बल व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें आजकल किसको बलवान माना जाता है ऋषिकेश में किसको माना जाता है? पता नहीं बलवान उसको माना जाता है जो काम राग से भरपूर हो जितने दादा लोग हैं ना अब उल्टी बात इसलिए इन लोगों से हम लोग नहीं डरते है युद्ध है ना ये वेदांत को अगर व्यवहार में नहीं उतारेंगे तो बोलते रह जाओ कुछ धन मिल जाएगा कुछ मान मिल जाएगा जैसा परिवर्तन विश्व में चाहिए ना दर्शन के बल पर वैसा कुछ नहीं कर पाएंगे आवश्यकता ये है अभी हम तीन शंकराचार्य जी एक मंच पर थे धर्म संसद के नाम पर वहाँ पर प्रयाग में हमको बुलाया गया सामने द्वारकाधीश जोशीपीठाधीशी महाराज के सामने ही बुलाए गए वहाँ हमने कहा एक पोप जी आपको मालूम है ना शराब के बोतल भेंट करके उनका सम्मान होता है हमको गंगाजल का बोतल दे तो सम्मान मानेगा वहाँ शराब के बोतल से सम्मान होता है वो भारत पे शासन कर रहे है हम चार शंकराचार्य क्या कर रहे हैं हमने शंकराचार्य हम भी शंकराचार्य हमने काम हम क्या कर रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि पोप बुरे हैं पोप हम पे शासन कर हम क्या कर रहे हैं हमारा ज्ञान विज्ञान कहाँ चला गया सीधी बात है लंचन के योग्य तो हम अगर कोई प्रधानमंत्री गलत है मुख्यमंत्री गलत है तो क्यों गलत है हमारे रहते हुए शंकराचार्य को वेदना थी उन्होंने पलक डाला शासन को हम क्या कर रहे है? हमारा ज्ञान विज्ञान जहां कहाँ रहा है इसका मतलब क्या हमारी साधना कहाँ उतर रही है हमको मोक्ष तक ले जाएगी हमारी साधना ये तो दूर की बात है हमारी साधना जो गंदगी भरी है उसको एक झाड़ू मार करके फोक मार करके एक तिल भर भी खिसकाने के लिए समर्थ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं मूल तो बात ही है ये ज्ञान विज्ञान उतारते का तो आजकल बड़ी विचित्र बात व्यवहार की बात भी सीखनी चाहिए सब ज्ञान विज्ञान ग्रंथों में लटक गए व्यवहार में ला करके अपेक्षित क्रांति में इसको उतारने की प्रक्रिया ही विलुप्त हो गई एक बंदर का बच्चा पूरी में ये जो लोहे के होते ना ऐसे ऐसे छर तो वो हम पर धावा बोल नहीं सकता था हम अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे वो असल में हमको देख कर डरा कि कोई बड़ा बंदर है तो फूफू का गंद घुड़की देने लगा तो हमने कंप्यूटर पर काम करना छोड़ के हमने कहा बच्चू तो मुझसे डर रहा है जबकि मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ तू बच्चा है तुम मुझसे डर रहा है फिर मुझे डरा रहा है तो मैं कैसे डरूँगा समझ गई ना तू तो मुझसे डर रहा है और तू ऊपर से अब नहीं करता है कि काट लूंगा खोखों कर रहा है तेरी पहुंच भी मुझ तक नहीं है मैं नहीं डर सकता <laughs> तब कहा कि जाओ जाओ तो बच्चा समझ गया फिर चला गया कि इन इनपे दाल नहीं गलेगी आजकल भगवान शंकराचार्य जी ने कहा जिस ओझ के द्वारा बल के द्वारा भगवान पृथ्वी को धारण करते है भगवान यदि पृथ्वी को धारण न करें तो गुरबी भार्वती जो पृथ्वी है या तो नीचे धस जाए या विदीर्ण हो जाए दरारें फट जाए विदीर्ण हो जाए या नीचे धस जाए इसलिए ये किसकी महिमा है कि पृथ्वी धसने से बच जाती है अब बड़ी विचित्र बात है टीकाकारों ने लिखा कि जल के ऊपर पृथ्वी है जल के ऊपर है या नहीं पृथ्वी का उपादान कारण कौन है जल उपादान कारण का लक्षण क्या है सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान कारण होता है पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचों गुण सन्निहित हैं जल में स्वतः गंध नहीं है हम लोगों के प्रमाद से या हम लोगों की कारण गंध भले ही हो जाए उसमें इत्र डाल दें केवरा डाल दें या मलमूत्र का दान कर दें स्वतः तो पृथ्वी निर्गंध है तो सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है पृथ्वी में पांच गुण हैं तो जल में चार ही हैं जल में चार हैं तो तेज में तीन ही गुण हैं तेज में तीन गुण हैं तो वायु में दो ही गुण हैं वायु में दो हैं तो आकाश में एक ही गुण है और प्रकृति या माया में वह गुण भी नहीं है गुण की बीजावस्था है और पर ब्रह्म परमात्मा वो है जो निर्वीज है चना मटर गेहूं आदि के जो बीज होते हैं उनमें घुन लग जाए तो भी कुछ बचता है या नहीं मिट्टी काम से बच जाता है न इसी प्रकार से माया शक्ति बीजावस्था है और ब्रह्म तो निर्वीज है इसलिए निर्वीज मुक्तोपिप्य ब्रह्म है तो हमने संकेत किया की कि शंकराचार्य ने का काम राग बलान्वित नहीं काम राग विवर्जित बल से भगवान ओझ का अर्थ है काम राग विवर्जित बल उससे भगवान पृथ्वी को धारण करते है बहुत ऊंची चीज हमारे हाथ में पकड़ा शंकराचार्य महाराज ने एटम बम में क्या शक्ति होगी लाभ उठाना चाहिए ना महापुरुषों के वचन से इसका मतलब भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं किसके द्वारा ओज के द्वारा और भगवत पार शंकराचार्य महाभाग ने यहाँ ओज का अर्थ किया बल लेकिन बल कौन सा काम राग विवर्जित अब बहुत से लोग काम राग बलान्वित होते हैं क्या यहाँ काम राग विवर्जित तो पाला किससे पड़ता है हम लोगों का तो रोजे युद्ध होता है जो काम राग के किंकर हैं वो हम लोगों को के ऊपर ताना कसते हैं तो बात हो गई ना बंदर के बच्चे की तरह हम कहते तुम क्या हमको गुर के दिखाओगे तुम तुमसे डरोगे हम तुमसे कैसे डर सकते समझ गए ना आजकल बलवान किसको माना जाता अब बल दर्जे का काम ही हो विषय लम्पट और राग ही? राग काम राग कार्य कई होता है जो काम का है वही राग का है जो सर्वित का है वही सर्वज्ञ कार है लेकिन किसी मनीषी के द्वारा बुद्धिमान के द्वारा या श्रुति के द्वारा पर्यायवाचक शब्दों को एकत्र कर दिया जाए तो विवक्षा वसाद पुनरुक्ति रूप दोष के वारण के लिए अवान्तर अर्थ में भेद कर दिया जाता है अर्थ में अवान्तर भेद होता है या सर्वज्ञ सर्वित तो सामान्य रूप से भी भगवान सबको जानते हैं विशेष रूप से भी तुलसीदास जी ने पर्यायवाचक शब्द को एक जगह रख दिया विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम या तो अर्थ कीजिए विभुरूप व्यापक अच्छा नहीं लगता तो देशकृत परिच्छेद शून्य इसीलिए विभूम कालकृत परिच्छेद शून्य वस्तुकृत परिच्छेद शून्य इसीलिए व्यापकम एक वस्तुकृत परिच्छेद शून्य को लेकर कर लीजिए एक देशकृत परिच्छेद शून्य को लेकर कर लीजिए तो जो अर्थ काम का होता है वही राग का होता है भगवान ने कह दिया काम राग बलान्वित वहां पर यहाँ पर विवर्जित काम राग बलान्वित तो भगवान शंकराचार्य ने विवक्षा वसाद भेद कर दिया अब प्राप्त की प्राप्ति की जो भावना है योगाक्षम वाला उसका नाम काम है हमें अब प्राप्त वस्तु प्राप्त हो जाए वो काम है प्राप्त वस्तु में वृद्धि हो प्राप्त वस्तु सुरक्षित रहे ये राग हो गया तो जो रागान्वित हैं कामान्वित हैं वही आजकल बलवान के रूप में पूजे जाते हैं प्रतिष्ठित हैं उन्हीं को दादा माना जाता है या वही साहब शासन चलाते हैं बाहुबली लोग लेकिन प्रश्न उड़ता है वो हम लोगों को घुड़की देते हैं तुम कौन हो तो हम लोग मुस्कुराते तुम दो मिनट नहीं टिक सकते क्यों काम और राग के बल पर तुम अपने को बलवान मानते हो गर्जना करते हो भगवान के पास कौन सा बल है काम और राग विवर्जित बल है उसी का नाम ओज है तो हमारे आपके जीवन में लाठी का बल गोली का बल रुपए का बल इन सब का बल कोई काम नहीं देता तभी तक काम देता है जब तक बलवान से पाला नहीं पड़ा चांदो गुप्तनिषद कोई व्यक्ति अधिदेव को भी जानता है यज्ञ का रहस्य भी जानता है छांदो उपनिषद से लाभ उठाइए लाभ उठाने की क्षमता नहीं रह गई आजकल ग्रंथों से व्यवहार में लाभ उठाने की क्षमता समाप्त हो गई वो दुष्ट उस दृष्टि से पढ़ाने की विधा ही लुप्त हो गई तो हमने क्या संकेत किया वहां पर कहा गया उस आचार्य की तभी तक खैरियत है जब तक कोई देवता सहित यज्ञ के स्वरूप को समझने वाला ना आ जाए अगर किसी कर्मकांडी आचार्य के आचार्यत्व में यज्ञ हो रहा हो वहां वह व्यक्ति आ जाए जिसको अधिदेव का भी विज्ञान है यज्ञ का सांगोपांग विज्ञान है अब वो आचार्य न कहे कि आपके अनुमति हो तो मैं यज्ञ कराऊ तो उसका मस्तक दिल पड़ेगा मर जाएगा उपनिष्द में लिखा वो क्योंकि उसके तेज के सामने वो टिक नहीं सकता, तो तब तक उसकी खैरियत है जब तक उससे अबर कोटी के, व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर यज्ञ विद्या का समग्र मरमज्ञ पहुंच गया और उसने ये नहीं कहा कि आपकी अनुमति हो तो यज्ञ कराऊ तो वो गिर जाएगा मर जाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर जब तक काम बलान्वित व्यक्ति का कामराग बलान्वित व्यक्ति से पाला पड़ता है तभी तक वो आपस में युद्ध कर सकता है कदाचित काम राग विवर्जित व्यक्ति आ गया उसके सामने कामराग बलान्वित व्यक्ति नतमस्तक नहीं होता उसका मस्तक फट जाएगा पराजित हो जाएगा ये युद्ध की विद्या है इन ग्रंथों से युद्ध की विद्या भी सीखनी चाहिए न जय जय होंदन आना कहा रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा तो अंत में भगवान राम ने क्या कहा जयी जय होंदन आना तो युद्ध के लिए जितने अस्त्र शस्त्र चाहिए इन ग्रंथों से प्राप्त करना चाहिए यह अवान्तर बात हमने कही इधर लोगों का ध्यान नहीं है गीता को पढ़ के हमको क्या मिलेगा एकाएक केवल मोक्ष तो मिलने से रहा सीधी बात है इन सब पदों को इकट्ठा करेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे तब जाकर वो ब्रह्म विद्या को धारण करने का बल तब मिलेगा ना नहीं तो अंतकरण फट जाएगा अंतकरण में वो क्षमता कहां से आवेगी कि ब्रह्म विद्या को धारण करे या ब्रह्म विद्या के रूप में स्वयं को परिणत करे इसलिए धारायाम में हम ओज तो यहाँ पर कहा भगवान शंकराचार्य जी ने गुरु होने पर भी पृथ्वी विधि नहीं होती या रसातल में नहीं पहुंचती उसका कारण क्या है भगवान ने ओझ के द्वारा काम राग विवर्जित बल के द्वारा पृथ्वी को धारण कर रखा है वैसे भूधर शब्द तो सुना ही होगा जानते ही है आप सब भूधर का अर्थ क्या होता है पर्वत भूधर की दो प्रकार से निरुक्ति होती है भूधर पृथ्वी का ही तो परिणाम विशेष पर्वत होता है ना पृथ्वी ने पृथ्वी के द्वारा जिसका धारण किया गया जिसको धारण किया गया वो भूधर पृथ्वी के द्वारा प्रतिष्ठित क्योंकि उपादान कारण पृथ्वी है और मत्स्य पुराण इत्यादि का अनुशीलन करें तो भूधर का अर्थ होता है पृथ्वी को संतुलित रखने वाला ये जो पर्वत है ना बीच बीच में जो पर्वत हैं ये पर्वत ना हो तो भूकंप हो जाए नहीं इन सब को देखो विकास के दीवाने उत्तराखंड में हिमालय को जर्जर कर दिया एक भूकंप के झटके को अब उत्तराखण्ड सह नहीं सकता कारण क्या है उनको ये नहीं पता कि भूधर हैं पर्वत हैं भूधर का अर्थ क्या होता है पृथ्वी के संतुलन को बनाने वाले पृथ्वी को संतुलित करने वाले भगवान जो अंतर्यामी परमात्मा हैं जिनका यहां पर वर्णन किया गया वो पर्वत के रूप में भी वही है क्योंकि पर्वत क्या करता है वो देखा ना हावड़ा में जो पुल है ना नीचे खम्भे नहीं है नीचे खंभे नहीं है उनको ऊपर ताने हुए अच्छा ये जो खंभे ना हो यहाँ पर हुआ था प्रयोग धस हो गया था मजदूर भी समाप्त हो गए थे घायल हो गए थे मंत्र जी ने आग्रह कर दिया कि बिना खम्भे का सत्संग भवन बने उसके लिए तो अलग प्रक्रिया है ना प्रक्रिया वो अपनाई नहीं गई थी धस हो गए थे लिंटर के समय यही के कांड है लेकिन वो जो हावरा में पुल है नीचे खम्भे नहीं है ऊपर लट साध लिया गया जैसे किसी बच्चे को कोई डूबरा या कुछ यहाँ पकड़ के ऊपर उठा लीजिए इसी प्रकार से पृथ्वी जो धसती नहीं है उसमें पर्वत कहा थे पर्वत का नाम क्या है भूधर अब दोनों एक दूसरे से पोषित हो गए ना पृथ्वी ना हो तो पर्वत कहाँ से आवे इसलिए पर्वत के का धा, को धारण करने वाली पृथ्वी है लेकिन बीच बीच में पर्वत न हो जगह जगह तो पृथ्वी का संतुलन कहाँ से रहे और ग्रंथों में पढ़ें महाभारत में एक और विचित्र बात है गंगा जी का नाम क्या है भूधर को धारण करने वाली एक बहुत विचित्र अब गंगा जी तो उस पर्वत को धारण करती पृथ्वी को ये संतुलन को बनाए रखने वाला पर्वत है पर्वत भी तभी, तभी तक सुरक्षित है जब तक गंगा जी में निसर्ग सिद्ध धारा विद्यमान है गंगा जी को महाभारत का अध्ययन करें गंगा जी को पर्वतों का भी भूधरो का भी धारक बनाया गया जल जो होता है जल है ना और जहनवी है और ये क्या है त्रिपथगा त्रिपथगाह है स्वर्ग में भी मृत्यलोक में भी पाताल में भी हमारा तो अध्ययन है हमने लिखा भी है गंगा जी को विलुप्त करने पर विश्व में जितने जल के स्रोत हैं सब प्रभावित होंगे और प्रभावित हो करके बूंद बूंद के लिए विश्व तरसेगा गंगा जी जैसे नाभि मंडल है ना वहाँ सब नस नारिया इकट्ठी होती हैं वहीं से संचालन होता है इसी प्रकार त्रिपथगा जो गंगा जी हैं अन्य जितने नदियाँ हैं सब का स्रोत गंगा जी से प्राप्त है और गंगा जी के कारण पर्वतों में पृथ्वी को धारण करने की क्षमता है इसका मतलब जो जल है वो जल पर्वत सहित पृथ्वी का धारक है लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अगर भगवान अपने ओज के द्वारा पृथ्वी को न साधे तो पृथ्वी कहाँ चली जाए रसातल में चली जाए अर्थात विदीर्ण हो जाए या नीचे जाकर डूब जाए तो भगवान की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं पृथ्वी में जो नीचे धसने की क्षमता नहीं जागरूक है और पृथ्वी में जो हम लोगों को बनाए रखने की क्षमता है नहीं तो दरारें फट जाएँ वहीं में जा हम लोग समा जाए ये किसकी महिमा है यह महिमा भगवान की है तो क्या दृष्टि निकली किसी भी वस्तु से हम लाभान्वित हैं उसमें सर्वेश्वर का हाथ कितना है विचार करके देखें तो एकमात्र उन्हीं का हाथ है कुछ नाम चौसधी सोम वो भूतवा रसात्मक इसकी व्याख्या भी कल कर दी गई रसात्मक सोम होकर भगवान क्या करते हैं अन्य का पोषण करते हैं रसात्मक सोम इस पर जो अभिनव गुप्त जी की टीका है वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पंचीकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसमें क्या गया चंद्र तत्व क्या है चंद्र तत्व पृथ्वी जल और तेज इन तीनों का संघात होने पर चंद्रमा का निर्माण होता है इसलिए पृथ्वी में क्या है पृथ्वी में जो है पृथ्वी चंद्रमा में पृथ्वी का अंश भी है धरा का अंश भी है और जल का भी अंश भी है और तेज का भी अंश है चंद्रमा के द्वारा आह्लाद की प्राप्ति होती है आनंदांश सच्चिदानंद तत्व है ना और शीतलता की प्राप्ति होती है और सत प्रधान है प्रकाश की प्राप्ति होती है उचित प्रदान है आह्लाद की प्राप्ति होती है आनंद प्रदान है इसका मतलब आनंदाम्स, चिदाम्स और सदंश भगवान का चंद्रमा में सन्नित है उधर पृथ्वी जल और तेल तीनों का संघात जल की मुख्यता को लेकर कौन है पृथ्वी रसात्म रसात्मक सोम का रस का क्या होता है टीका कारो ने बताया जल भी रस होता है तो ये जो चंद्रमा आह्लाद भी आह्लाद भी रस का अर्थ होता है तो चंद्रमा जो आह्लादक है प्रकाशक है साथ ही साथ शीतलता को प्रदान करने वाले इन तीनों गुणों की प्राप्ति अन्य में होती है अन्य के द्वारा भूख की निवृत्ति होती है अन्य के द्वारा पुष्टि की प्राप्ति होती है अन्य के द्वारा तृप्ति की प्राप्ति होती है चंद्रगत तीनों शक्तियाँ अन्य में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है भूख की निवृत्ति होती है न ये पुष्टि की क्षमता है भूख की निवृत्ति की क्षमता है और तृप्ति देने की क्षमता है ये चंद्रमा से अन्न में तीनों प्रकार की क्षमता आ जाती है एक उदाहरण देकर प्रवचन को विराम दें जैसे चंद्रकांत मणि है चंद्रकांत मणि में चंद्रमा की शीतलता चंद्रमा के प्रकाश और चंद्रमा के आह्लाद तीनों को व्यक्त करने की क्षमता है इसी प्रकार रसात्मक सोम के द्वारा परिपुष्ट जो अन्न होता है उस अन्न में समग्र चंद्रांश का सन्निवेश होता है उसमें साहित्य भी उत्तम अन्न होगा तो उसमें शीतलता का भी शीतलता की मुख्यता होगी पेट में जाकर जो ऊष्मा उत्पन्न कर दे वो अन्न विकृति उत्पन्न कर देता है इसलिए पेट अगर जितना शीतल बना रहेगा ना उतनी पाचन शक्ति उद्दीप्त रहेगी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो चंद्रमा का अंश जो शीतलता है वो अन्न में सन्निविष है चंद्रमा का जो होता प्रकाश प्रकाश प्रकाश अंश क्या होता है भूख की निवृत्ति होती है और उसमें क्या होता है फिर चंद्रमा में चंद्रमा में शीतलता होती है उससे तृप्ति होती है पुष्टि होती पुष्टि होती है चंद्रमा में जो आहलाद होता है उससे तृप्ति होती है एक प्रकार से अन्न क्या हो गया चंद्रमा का परिपक्व स्वरूप हो गया और जठरानल जो है वो आग है ही तो इसका अर्थ क्या हुआ अग्नि के रूप में जठरानल के रूप में भगवान भोक्ता हो जाते हैं और चंद्रमा के रूप में चंद्र अन्न के रूप में अन्न के रूप में परिणत चंद्रमा के रूप में भगवान भोग्य बन जाते हैं भगवान ही भोग्य है भगवान ही भोक्ता है इस रह का जो हृदयंगम करके अन्न पाता है शंकराचार्य जी ने कहा अन्न दोष से लिप्त नहीं होता सभी आचार्यों ने अनुगत सभी आचार्यों ने इस तथ्य को प्रकाशित किया पर, परंतु अन्न दोष है क्या और अन्न दोष से लिप्त क्यों नहीं होता ये किसी ने नहीं, नहीं लिखा उसकी व्याख्या कल कर दी गई दोष से लिप्त होता है ये शंकराचार्य जी ने मार्मिक तथ्य प्रकाशित किया श्री नीलकंठ जी ने आनंद जी ने इसी प्रकार से मधुसूदन जी ने सबने इसको लिया भाष्योत्कर्ष दीपिका बालो ने लेकिन अन्य दोष से लिप्तता क्या है और अन्य दोष से अलिप्तता क्या है? इस पर प्रकाश नहीं डाला गया उसकी बात कल कह दी गई हर हर महादेव